आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर आपके दोस्त भारती परिमल आपके साथ हैं। आज हम बात करते हैं संत कबीर के बारे में भक्ति की निर्मल धारा संत कबीर कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर का व्यक्तित्व अनुपम है गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर इतना महिमामंडित व्यक्तित्व कबीर के सिवा अन्य किसी का नहीं है वैसे भी भारत संतों और भक्तों की भूमि मानी जाती है यहाँ वेदों की ऋचाए गूंजती हैं। ऋषि मुनियों और तपस्वियों की मीठी वाणी की पावन जलधारा बहती है हमारा भारतीय साहित्य महान संतों के विचारों से भरा हुआ है कबीर संत तो थे ही साथ ही समाज सुधारक भी थे ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है कबीर दास भारत के भक्ति काव्य परंपरा के महानतम कवियों में से एक थे भारत में धर्म भाषा या संस्कृति में से किसी की भी चर्चा कबीर के बिना अधूरी ही रहेगी काशी के इस अक्खड़ नीडर एवं संत कवि के जन्म को लेकर अनेक क्योंदंतिया प्रचलित हैं कुछ लोगों के अनुसार इनका जन्म सन में पूर्णिमा को हुआ था। जगतगुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई थी जुलाहा परिवार में नीरू और नीमा दंपति ने इस शिशु का पालन पोषण किया बाद में यही बालक कबीर कहलाया एक और प्राचीन ग्रंथ के अनुसार भक्तराज प्रहलाद ही संवत 1455 सौ पचपन जैष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को कबीर के रूप में प्रकट हुए थे कुछ लोगों का कहना है कि ये जन्म से मुसलमान थे और युवा में स्वामी रामानंद के प्रभाव से हिंदू धर्म से जुड़ गए। एक एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट पर गिर पड़े रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़िया उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकला उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया इस प्रकार इनके जन्म के समय में स्पष्टता नहीं मिलती है स्वयं कबीर दास जी कहते हैं हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चैताए जो भी हो सच ये है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात किया पुत्र कमाल और पुत्री कमाली के पिता कबीर किसी भी संप्रदाय और रूढ़ियों की परवाह न करते हुए खरी बात कहते थे उन्होंने कट्टर पंथ का खुलकर विरोध किया काशी में प्रचलित मान्यता के अनुसार जो यहां मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है रूढ़ी के विरोधी कबीर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और काशी छोड़कर मगहर चले गए सन 1518 के आसपास 119 वर्ष की दीर्घायु में वहीं पर देह त्याग किया मगहर में कबीर की समाधि है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं कबीर पढ़े लिखे नहीं थे मसी कागत छुओ नहीं कलम कही नहीं हाथ उन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा जो कुछ बोला उसे उनके शिष्यों ने लिख लिया वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजा तो संसार। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है इसके तीन भाग हैं। रामायणी सबद और साखी यह पंजाबी राजस्थानी खड़ी बोली अवधि पूर्वी ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है कबीर परमात्मा को मित्र माता पिता और पति के रूप में देखते हैं वे कभी कहते हैं हरि मोर पियू मैं राम की बहुलिया तो कभी वे कहते हैं हरी जन मै बालक तोरा कबीर की भाषा सहज और सरल है जो आम आदमी तक पहुंचती है कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई शांतिप्रिय जीवन जीने वाले कबीर गो के विरोधी थे अहिंसा सत्य सदाचार आदि गुणों से भरपूर अपनी सरलता और साधु स्वभाव के कारण आज विदेशों में भी इनका नाम आदर से लिया जाता है कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ कबीर की साधना मानने से नहीं जानने से रंभ होती है उनके लिए राम रूप नहीं है दशरथ नंदन राम नहीं है उनके उनके राम राम तो नाम साधना का प्रतीक है। उनके राम किसी जाति या देश की सीमाओं में कैद नहीं है प्रकृति के कण कण में अंग अंग में रमण करने पर भी जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता वे अलग अविनाशी परम तत्व ही राम हैं। उनके राम मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भेदभाव का कारक नहीं है, वे तो प्रेम के है। भाव से महा भाव या प्रेम के आराध्य हैं। इस प्रकार कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। भक्ति की निर्मल धारा बहाने वाले संत कबीर को हृदय से शत शत नमन ऐसे ही लेखो के साथ मुलाकात होगी फिर कभी फुरसत में तो दीजिए इजाजत आपकी दोस्त भारती परिमल